नरकासुर का उद्धार अदिति के अमृत से समुधूत दोनों कुंडलों को मोह से हरण कर लिया है और देव गणों ऋषियों को वादा देता हुआ विप्रों के अप्रिय कर्म में वह रत रहता है कामगामी दुरासद वह मुझको भी नित्य वादा देता है वह सुरों और दैत्यों को जीतने वाला है तथा कोई भी देहधारी उसका वध करने में समर्थ नहीं है आपका भी वह अंतरपेक्षी है उस पापी का भूमि की रक्षा के लिए बद कीजिए उस सब देव गणों ने आपके लिए देवों और गंधर्वों की कन्याएं पहले मुख्य पर्वत पर हिमालय में अवतरित की थी ये 16 सहस्त्र हैं वरदान के घमंड से भरे हुए पापी उसने सभी कन्याएं बलपूर्वक धारण कर ली हैं वह दुराधर से है और है ग्रीव की सहायता वाला है सागर में भी असुरों तथा मनुष्यों का प्रमथन करके उसने लोहित तीर्थ के तट पर मणि पर्वत बनाया है उस पर्वत में अलका नाम वाली रम्यपुरी की रचना करके देवों और गंधर्वों की नारियों को उसने बसाया है वे सब एक वैनी को धारण करने वाली हैं और संभोग से वर्जित हैं वे सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं हे कृष्णा आप उन सब को सनाथ करें जब तक आपके पुर में नारद मुनि आगमन करें हे भौम तब तक उसके साथ मैथुन करने का तुम प्रयत्न ही करोगे यही दुरात्मा नरक के साथ उसकी शर्त थी जिस समय देवर्षि नारद मुनि प्राग ज्योतिष पर पहुंचे उसी समय आप नरक के हनन करने के लिए गमन करेंगे इस कारण से उस पाप कर्म करने वाले नरक के ही सदृश नरक को मार दीजिए क्योंकि वह बहुत दुरासद है और देवों तथा मनुष्यों का कंटक है उसके वध कर देने से देवी पृथ्वी पुत्र के शोक को प्राप्त होगी क्योंकि उसने स्वयं ही उसके वध करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी इस कारण से उस महान पापी पुरुष नरक का वध करिए उसका हनन करने के लिए स्त्री रत्नों को उत्था अन्य रत्नों का उद्धार कीजिए महान आत्मा वाले इंद्र के द्वारा इस प्रकार से जगत के नाथ से प्रार्थना की गई उन्होंने पृथ्वी के पुत्र नरक के हनन करने के लिए प्रतिज्ञा की और उसी समय मार देने का वचन दिया इंद्र के साथ भगवान केशव ने उसके वध करने की प्रतिज्ञा कर उसी समय प्राग ज्योतिषपुर की ओर यात्रा कर दी थी भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर आरुण होकर के उनके साथ दूसरी सत्यमावामी थी वे प्राग ज्योतिष की ओर मुकर के चले गए इंद्र देव स्वर्ग में गमन कर गए थे देवलोक का आक्रमण करके गमन करते हुए इंद्र और श्री कृष्ण को जो महती धृति से संपन्न थे यादवों ने वहां पर सूर्य और चंद्र के समान ही देखा वे दोनों गंधर्व देव और अप्सराओं के गणों के द्वारा स्तवन किया गया था श्री कृष्ण और इंद्र क्षण भर में ही आकाश में अदृश्य हो गए थे फिर क्षण भर में ही जगत के स्वामी गरुण द्वारा नरक से वशिकृत परम रम्य पराग ज्योतिषपुर में पहुंच गए वह दुर्ग 6 सहस्त्र भयंकर रौरव पाशों से और छुरांतों से वैशिष्ट्य था और पारस में मृत्यु पाशों के समान उच्छिष्ट था उन्होंने उस पुर से उसी समय में निकलते हुए नारद को देखा वह देवमुनि श्रीमान जब तक नरक के प्रद गए थे उस नारद प्राग ज्योतिष में गमन करके वे नारद मुनि के द्वारा सत्कार को प्राप्त हुए थे उन्होंने नरक से योषितों के साथ संगम करने में उस समय कह दिया आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है हे धरापत्र नौमी तिथि में तुम महान आपदाओं को प्राप्त करते हो उस समय में चतुर्दशी में यदि वे योषित इस सुस्नात हों उसी समय में तुमको सुख पूर्वक सुरतों में प्रयुक्त करनी चाहिए देवर्षि नारद जी के इस वचन को श्रवण करके नरक भय से मोहित हो गया उसने आसार और प्रसार नगर में निवेदित कर दिया था बहुमनरक ने राक्षसों से सुरक्षित नगर को सभी ओर से राज्य को सुरक्षित कर दिया था उस अवसर में भगवान पश्चिम द्वार पर प्राप्त हुए थे 6 सहस्त्र पासों के छुरों को अनेक प्रकार से बलि भात छेदन करके उन्होंने गणों के साथ और बांधवों सहित मुरु दैत्य का हनन कर दिया था जो 6 सहस्त्र महान वीर दानव द्वार पर स्थित थे मुरु को मारकर दूसरे जो सह, सहस्त्र 6 के उसके पुत्र थे उस समय उनको चक्र से मार गिराया था और अन्य दानवों को भी खंड-खंड कर दिया था इसके उपरांत वहां पर अनेक जो शिलाओं के संघ थे उन सब का अतिक्रमण करके भगवान जनार्दन ने गणों के सहित और अनचरो से संयुक्त निशुंद को मार गिराया जिससे अकेले सहस्त्र वर्ष तक देवों से युद्ध किया था और महान पराक्रम वाला वीर था उसने इंद्र पर आक्रमण किया था भगवान केशव ने आक्रमण करके उस सहायक ग्रीव का हनन किया महान बलवान भगवान देवकी पुत्र ने मध्य में लोहित्य नामक की औद में विरूपक्ष और सुनंद का हनन किया था उसके अनंतर परमेश्वर ने वीर परपंजन को मारा था इस महान शरीरों महान वाले तथा महान वीर वाले दुरासदों का वध करके फिर जगत के नाथ प्राग में गए थे आकाश में स्थित देवों तथा महात्मा नारद के द्वारा जय, जय की से हुए ईश्वर ने प्रवेश किया उस भगवान विष्णु ने भी श्री समन्वित दैदीप्यमान प्रकाश अट्टालिकाओं से विभूषित उस नगरी को ऐसा ही समझा था क्या यह इंद्र की अमरावती है वहां पर महान युद्ध हुआ था जो डरपोकों को भय देने वाला था और सुरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था जैसा कि देवासुर युद्ध हुआ था ठीक उसी का युद्ध है द्वारा हुआ था फिर गरुड़ पर विराजमान महान बाहुओं वाले जनार्दन प्रभु सारंग नामक धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा उन बहुत से दानवों का हनन कर दिया था महान बाहुओं से समन्वित प्रभु 800 सहस्त्र असुरों को मार नरक के नरक के समीप में पहुंच गए थे इसके अनंतर उस नरक ने बहुत से असुरों को मृत सुनकर गरुड़ पर स्थित महा बलवान महाबाहु भगवान कृष्ण का दर्शन किया उसने वशिष्ठ मुनि के साथ तथा माधव के समय का स्मरण किया उसने देवर्षि नारद जी के वचन और विधाता के वर के छेदन का भी स्मरण किया काल के प्राप्त हो जाने वाले ने श्री भगवान के साथ समागम किया उस समय बाण के वचन का स्मरण करते हुए उसने युद्ध करना ही परम कर्तव्य मान लिया था वह स्वर्ण के रथ पर समारोढ़ हुआ था जो वज्र की ध्वजा वाला श्रेष्ठ था वह रथ लोहे के 8 चक्रों पहियों से युक्त था उस रथ में 1000 अश्व थे और वज्र की ध्वजा को प्रशशोभित था उस रथ में अनेक प्रकार शस्त्रaat विद्यमान थे पूर्ण गिरी तोणीर पर रखे थे ऐसे रथ में बैठकर पृथ्वी का पुत्र नरक समर करने के लिए शीघ्र ही चला वह जब युद्ध के लिए जा रहा था तो उसने शीघ्र ही मानुष भाव को अर्पित किया था और हरि के पूर्व वचन का स्मरण करते हुए उसने असुर भाव की निंदा की क्षण भर में ही उसने भगवान कृष्ण का गरुण पर विराजमान हुए का दर्शन प्राप्त किया भगवान कृष्ण शंख चक्र गदा सारंग धनुष वर और असीख खंग को धारण किए हुए वे अच्युत थे क्रीट और कुंडलों को धारण करने वाले और उनके वक्षस्थल में श्री वक्ष का चिन्ह था कौस्तुभ मणि से समुद्र भक्ति वक्षस्थल से उद्पी ताम्रधारी हरि का उसने दर्शन किया उन भगवान विष्णु के साथ उस वीर ने युद्ध किया जिसके निकट युद्ध करते हुए कालका के समान कालका को देखा था जिसके लाल नेत्र और मुख था विशाल काया थी वह उस समय में खंग और शक्ति को धारण किए हुए थे उसने धात्री और मोहिनी कामाख्या कवि वहां वहां दर्शन किया उस समय में जगत को प्रशुद्ध करने वाली उस देवी का दर्शन करके वह भय से ভীত होकर बहुत विस्मित हो गया था युद्ध तो करना ही है अतएव उस समय में नरकासुर ने युद्ध किया उस अवसर पर भगवान कृष्ण ने उसके साथ ऐसा अद्भुत युद्ध किया जैसा युद्ध पहले देवों और मनुष्यों में कभी नहीं हुआ था इसके अनंतर उस भूमि के साथ भगवान माधव ने युद्ध क्रीड़ा चिरकाल करके देवेंद्र को हर्षित करते हुए उसका हनन कर दिया उस समय भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे दो भागों में छेदकर मार गिराया हुआ नरखंड खंड, खंड होकर भूमि पर गिर गया वह खंड ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे वज्र से अलग पर हुआ गेरित पर्व होवे तने के गिर जाने पर देवी पृथ्वी ने उसके पतित शरीर का अवलोकन करके शोक के वेग को सहन कर लिया क्योंकि उसने समागत काल का ज्ञान प्राप्त कर लिया था काश्यपी अर्थात पृथ्वी अदिति दोनों कुंडलों को लेकर स्वयं उपस्थित हुई और भगवान गोविंद से यह वचन कहा आपने पराके रूप से पहले मेरा उद्धार किया उसी समय आपके गात्र के इस स्पर्श से यह नरक मेरा पुत्र गर्भ में स्थित हुआ वह आपसे ही उत्पन्न हुआ प्रतिपालित हुआ अब वह सुत आपने ही मार गिराया अब आप अदिति के इन दोनों कुंडलों को ग्रहण कीजिए जो के कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं और अब आप उसकी संतति का हे गोविंद नित्य ही प्रतिपालन कीजिए श्री भगवान ने कहा हे देवी पहले भार की अवतरन करने के लिए आपने नरक के वद की प्रार्थना की थी, इसलिए मैंने इसका वद किया है, हे देवी, आपके वचंत से मैं इनकी संतान का प्रतिक चालन करूँगा, इसके नाती भगधत का मैं प्राग जूतिस में अवसे करदूँगा�